पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 41 बयालीस क्षी संगति इस प्रकार इन उपायों द्वारा संस्कृत हुए चित्त की किस स्वरूप वाली किस विषय वाली और कैसी समापत्ति होती है यह बतलाते हैं क्षीण वृत्ते अभिजात से मड़ेह इव ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्यु तत्थतता समापत्ति राजस्तामस वृत्तिरहित चित्त की उत्तम जातीय अतिनिर्मल मणि के समान ग्रहिता अस्मिता ग्रहण इंद्रियाँ ग्राह्य स्थूल तथा सूक्ष्म विषयों में स्थित होकर उनके तन्मय हो जाना उनके स्वरूप को प्राप्त हो जाना समापत्ति तद्रूप होना है व्याख्या यहाँ ऊपर बतलाए हुए उपायों से स्वच्छ हुए चित्त की उपमा अति निर्मल स्फटिक अर्थात विल्लोर से दी गई है जिस प्रकार अति निर्मल स्फटिक के सामने जैसी वस्तु नीली पीली अथवा लाल वर्ण की रखी जाए तो वह वैसा ही प्रतीत होता है इसी प्रकार चित्त के जब सब प्रकार की राजस्व तामस वृत्तियाँ छीण हो जाती हैं तब वह सत्व के प्रकाश और सात्विकता के बढ़ने से इतना स्वच्छ हो जाता है कि उसको जिस वस्तु में लगावे उसके तदाकार होकर उसको साक्षात करा देता है चाहे वह ग्राह्य अर्थात स्थूल अथवा सूक्ष्म विषय हो चाहे ग्रहण अर्थात इंद्रियां और अहंकार और चाहे गृहत्री अर्थात अस्मिता हो यह वस्तु का साक्षात कराना इस प्रकार होता है कि वह उस वस्तु के स्वरूप को धारण कर लेता है चित्त के इस प्रकार तदाकार वस्तुआकार हो जाने का नाम समापत्ति अर्थात समप्रज्ञा समाधि है यद्यपि अनुष्ठान के क्रम से ग्राह्य ग्रहण गृहित्री होना चाहिए था तथापि ध्येय की और समाधि की उत्कृष्टता अपकृष्टता बतलाने के अभिप्राय से ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य इस क्रम से सूत्रों में इसको बतलाया गया है संगति अब इस समापत्ति के चार भेद दिखलाते हैं तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही उन समापत्तियों में से शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिली हुई सवितर्क समापत्ति होती है व्याख्या शब्द जो कर्णेंद्र से ग्रहण किया जा सके अथवा अर्थों के विशेष योजना रूप हो जैसे गौ अर्थ जाति आदि जैसे गौ चार पाद दो सिंह सासना और पुच्छ वाला पशु विशेष ज्ञान इन शब्द और अर्थ दोनों का प्रकाश करने वाली सत्य वृद्धि वृत्ति जो शब्द गौ और उसके अर्थ गौ को मिलाकर बतलाई है जो गौ शब्द है उसी का यह गौ पशु विशेष अर्थ है ये तीनों भिन्न हैं परंतु निरंतर अभ्यास के कारण मिले हुए प्रतीत होते हैं जब गौ में चित्त को एकाग्र किया जाए तब समाधिस्थ चित्त में गौ अर्थ गौ शब्द और गौ ज्ञान के भेदों से वह मिला हुआ भाषे अर्थात जब इन तीनों में तदाकार रहे तब उस समापत्ति को सवितर्क समापत्ति कहेंगे इसी को सविकल्प भी कहते हैं क्योंकि इसमें शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों का विकल्प बना रहता है जब शब्द और ज्ञान का विकल्प भेद जाता रहे और केवल गौश अर्थ ही चित्त में भासता रहे तब वह निर्वितर्क वितर्क रही समापत्ति कहलाती है